शो शोकोप्रिया प्रमोप्रन्मया कुनिया महयानया कर्णस्पण ओ शांति शांति शांति तव का शाखीय केनो परिषद प्रथम खंड के तृतीय पंथ के उपर्चार कर रहा था जिसमें इस पंत के उकर विचार है अन्यदेव तर्दिता अथवा अविता रहें अन्नदेव तर्दिता का अर्थ हो चुका है कार्यकोटि से वो भिन्न है फिर, तो। फिर कार होगा अविदित होगा वह आत्मतत्व तथा तो नहीं से भिन्न है अविदित को जानने के लिए होता है इसमें स्वयं ज्ञान स्वरूप है जानने की अपेक्षा नहीं स्वयं सीध पदार्थ है अविदित भी नहीं अविदशील भिन्न है आत्मा ज्ञात कहना भी ठीक नहीं है अज्ञात कहना भी ठीक नहीं है क्यों? ज्ञात अथवा अज्ञात अपने से भिन्न वस्तु में कहा जा सकता है इसको मैं जानता हूं और इसको मैं नहीं जानता हूं वो स्वयं है चक्षुरादि के माध्यम से जाना जाए वो ज्ञात अथवा ज्ञात हो सकता है यहां चक्षुरादि इंद्रियों के वृत्ति का प्रकाश नहीं हो पाता न पत्र चक्षुर गे न बाप गचित न मैं इत्यादि बोल हैं तो इसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं है नीति विज्ञान स्वरूप होने से ऐसा कहा था पसंद इसके ऊपर भी पूर्ववादी की का उठाई थी विरोध में अंधत् इसके ऊपर भी चल रहा था पूर्ववादी का कहना है स्वरूप ज्ञान में भी विज्ञान स्वरूप होने से विज्ञान विज्ञानांतर की अपेक्षा में है कि विरोध आ यह ठीक नहीं है ठीक नहीं क्यों दृश्यते हीन विज्ञान आत्म आत्मा में विपरीत ज्ञान दिखाई पड़ रहा है समय ज्ञान जब कभी विपरीत ज्ञान होता है कभी समय ज्ञान होता है हो तो विपरीत ज्ञान होगा तो ज्ञान तो की अपेक्षा रखेगा जब विपरीत ज्ञान होगा तो, तो समय ज्ञान के द्वारा ही उसको निवृत्त उसकी निवृत्ति करेगा चाहिए उसको दोस्तों जानांगे आत्मान न जानेंगे आत्मा ऐसा बोलता है कभी होता है जानांगे आत्मान कभी न जानांगे आत्मान सब बोलता है तो विपरीत ज्ञान दिखाई पड़ता है उसको हटाने दीजिए ज्ञान की अपेक्षा होगी आत्मा को यह तो लौकिक व्यवहार का जो दूसरा स्थिति का भी उपयोग है तब तो वसी करेंगे उपदेश के लिए अगर वो विज्ञान स्वरूप भी है कुछ भी नहीं है तो तुम वही वो कहने के किसको कहेंगे वो उपदेश किसको होगा तप्तमसी शां में उपदेश हुआ है ये भी तथ्य हो जाएगा और आत्मान में हुए उसने अपने कोई ही जाना गृहदारे माता है कि उसने अपने को ही जाना हम ब्रह्मास्मति आत्मान में हुए हम ब्रह्मास्मति ऐसे बात क्या आता है तो आत्मा को जानना ऐसा आया ना अवे न जानना तो विज्ञान की अपेक्षा में तो बस ही जाने ला अगर विज्ञान की अपेक्षा नहीं मानते तो लौकिक विरोध और स्मृतियों का विरोध और भी आया एकम एकम आत्मा मिलित प्रावध प्रति ऐसा है। इसी आत्मा को परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके आत्मा है शरीराम से भिन्न आत्मा है जानकर परोक्ष ज्ञान मात्र से संयास ग्रहण कर लेते हैं अपोक्ष ज्ञान के लिए परोक्ष ज्ञान तो तो को, को पहले चाहिए तो बस विवेक आदि विवेक आदि साधन को पहले चाहिए विवेक वैराधि मध्यपक्षा लगा था परोक्ष ज्ञान तो ऐसा भी आया है कि चढ़ा सर्वत्र श्रुतिशु सारे श्रुतियों ने यह दिखाया आप विज्ञान है विज्ञान अपेक्षा है अपेक्षा तो दृश्य थे आप रूप विज्ञान को जानने के लिए अन्य विज्ञान की अपेक्षा दिखाई पड़ती है तस्मात प्रत्यक्ष शुल्क विरोध है इस चेत मां इसलिए प्रत्यक्ष परमाण का विरोध क्यों जानानी आत्मा न जानी आत्मा से बोल रहे हैं प्रत्यक्ष विरोध और दूसरा शुल्क विरोध इस चेत मां सिद्धाम क्यों अन्य है वह आत्मा जिसकी विज्ञान की अपेक्षा होगी केवल परिसर में जिस आत्मा का प्रतिपादन होने जा रहा है वह आत्मा की विज्ञान की अपेक्षा नहीं और स्वतः विज्ञान स्वरूप है मैंने सुधा आत्मा की प्रतिपा है और वो आत्मा अन्य है कौन जीवात्मा जिसको बोलते हैं जो बुद्धि उपाधि के घेरे में पड़ा हुआ है ये सारा विशेषण लगाते हैं अन् यही स आत्मा वो आत्मा जिसको विज्ञान की अपेक्षा है जानी आत्मान न जाननी आत्मानम कहने वाला जो आत्मा वो दूसरा आत्मान कहने वाला दूसरा है और कैसा है वो आत्मा सरात्मा बुद्धिया संघात अभिमान संतान अभिचेद रक्षा बुद्ध आदि जो कार्यक्रम संघात है बुद्धि है मन है इंद्रिय है शरीर है माने सूक्ष्म शरीर तो कारण बॉडी में आ गए शरीर कार्य में आ गए कार्य को कार्यक्रम बोलते समुदाय थोड़ सूक्ष्म शरीर का पुंज है, है अभिमान करने वाला अभिमान का जो परंपरा है चल रही है कब से ये अभिमान हुआ मई हूं मई हूं मई हूँ शरीर को लेकर के माने अनादि परम्परा से कब से रजानी सन संय से कब से चल पड़ा है ये अच्छा तो जिस तरीके में जाएगा वहीं तादात्मक करके अनुभूम करता है यही है विद्या संगात में अभिमान का तो संतान है प्रवाह है अभिच्छेद लक्षण कभी भी विच्छेद नहीं हुआ एक शरीर थोड़ा तो दूसरा लिया दूसरा थोड़ा तीसरा लिया जहां गया वहीं वही शरीर को तादात्मक करके अभिदान करता रहा इसी कार्यक्रम दुनिया में करने वाला अविवेका अज्ञान स्वरूप है अविवेक आत्मा अपने स्वरूपों में से जिसका स्वरूप ऐसा है अभिवेक है जानता ही नहीं कुछ यह जीव जिसको विज्ञान की अपेक्षा नहीं है जानकृति भाग्य चरिता सबको विषय बुद्धि अवभाषा बुद्धि बुद्धिवृत्ति प्रधान है जैसे जैसे बुद्धि बुद्धिवृत्ति होगी वैसे वैसे ही चलता है जल के हिलने पर जलस्त चंद्रमा भी हिलना बैसा होता है क्योंकि उपहित जो होता है उपाधि का धर्म का अनुसरण करने वाला होता है जल हवा के झोंकों से हिल जाए उपाधि है जलस्तर चंद्र के लिए उपाधि क्या है जल चंद्रमाग उपाय जल में दिखाई देता है उसके उपाधि क्या है जल जल के कारण दिखाई दे रहा है जल होता तो नहीं दिखाई पड़ता है तो उपाधि का धारण उपहिधि में फंसता है जब जल हिलता है तो जलस्तर चंद्र भी हिलता से तो लगता है हिलता तो नहीं सा लगता है कोई बुद्धि प्रभाव हमें क्या है प्रभाव में है ये जो जीव है जिसको विज्ञान की अपेक्षा होगी चक्षारी करण हो कर्म वाला है वो कर्म इसके सामने है उस शुद्धा आत्मा के पास हो गई करण अपनी पादीता पश्च्य चक्ष सच करण इत्यादि उसके लिए पैसा है आप पैर वाला कुछ दिन है कर्म नहीं उसके पास किन्तु इसके पास कर्म है चकसुरारी करना बहुत ही समाचार है चकसरादी करवाणी जिसका सचिव आत्मा है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है नित्यचित स्वरूप आत्मा आंसर सारा कंतु इसके भीतर में एक चेतन स्वरूप दी आत्मा है जिसके कारण यह भास रहा है जिसके प्रतिबिंब होना है उसका बिंब ही नहीं होगा तो कहां से प्रतिबिंब पड़ेगा घटाकाश के पेट में क्या है महाकाश जरूर है महाकाश में होता तो घटाकाश हो ही नहीं सकता उसके पेट में है जहाँ है वहां महाकाश मौजूद है तो हमें भ्रांति के, के कारण हमें घटाकाश दिख रहा है अरे महाकाश ही है हमको घट में उपाधि के कारण हम घटाकाश कहने लगते हैं तो नित्य स्वरूपात्मा नित्य चेतन स्वरूपात्मा अंत सारोह अंत में सार है जिसका अंत में सार पदार्थ वही है जिसका क्योंकि कई कई द्वार उपर्वा करके कहा दो पक्षी हैं कहते हैं सुपरदमाएं अच्छे पंख वाले उड़ने वाले हैं समय समय पर उड़ते रहते हैं पहले एक शरीर से उड़ा इसमें आए यहां से उड़ के तो दूसरे में जाएगा इसलिए इसको पक्षी का प्रश्न दिया तो ऐसा द्वारा सभीरा सभा मूप कहा तो पक्षी है इसमें आत्मा को तो लेकर जीवात्मा परमात्मा को तो, यहां अंत सारा कहा पेट में भीतर भीतर दूसरा आत्मा है जिसके अधीन होकर के काम कर है शरीदा सघाया समान वृक्ष है परिशस्त हो जाते हैं एक ही वृक्ष में एक ही शरीर रूपी वृक्ष में दोनों बैठते हैं बैठे हुए शरीर रूपी वृक्ष वृक्ष इसलिए कहते हैं ये कट जाता है कटने वाले को वृक्ष कहते हैं छेद में भाती है, है। परिशस् है। जाते हैं पर्याम पिपलम स्वाद करती उन दोनों में से एक ऐसा है कर्मफल का भोग करने वाला है जिसके जीवात्मा कहते हैं अनशमान विचार कैसे दूसरा खाता पिता में जो देवता रहता है वो परमात्मा कहा जाता है इसलिए न ऐसा आया है जो <खँगो> नित्य शिक्षक आत्मा उनका सवार हो जाता अनित विज्ञानों का भाषता है जहां पर अनित्य विज्ञान वास्ता है जाना नहीं न जाना करके जो बोलता है अनित्य विज्ञान वास्ता है कभी भी जानता है कभी नहीं जानता है अनित्य विज्ञान जहां भाजता है वो ऐसा ऐसे आत्मा आए वही जो यादव परिषद के प्रतिपाते आत्मा वो आत्मा ऐसा विज्ञान है नित्य विज्ञान स्वरूप है शुद्ध आत्मा की चर्चा होंगी यहाँ देख और बौद्ध प्रत्याय आविर्भाव प्रभावत बुद्धि वृत्ति कभी होती है कभी नहीं होती है आविर्भाव के प्रभाव होता रहता है इंतग्रहण जो वृत्तियां हैं कभी होना कभी नहीं होना तो बौद्ध प्रत्याय बुद्धि में होने वाले को बौद्ध बोला बुद्धि में होने वाले प्रत्येक वृत्ति बुद्धिवृत्ति जितने भी होते हैं उल्टा आविर्भाव और तिरुभाव धर्म तत्व बौद्ध प्रत्यय से आविर्भाव तिरुभाव होते रहते हैं कभी वृत्ति बनती है कभी नहीं बनती है इसलिए तब धर्म का है वो जिलक्षण अवभाव सके उसी धर्म को अनुसरण करता हुआ बुद्धिवृत्ति के अनुसरण करता हुआ ये भी विलक्षण दिखता परमात्मा से भिन्न दिखता है ये संसार एक भोक्ता रूप से दिखता है, है। बुद्धिवृत्ति के अनुसरण करने के कारण ये ये विलक्षण अभी तक विलक्षण भी दिखाई पड़ता है परमात्मा से विलक्षण दिखाई पड़ता है संसार संसारी रूप दिखाई पड़ता है ऐसा कहा इसकी टीका थी भाष्य यहां पर हो गया था टीका दृष्टि बुद्धियाम संघाते बुद्धियादि कार्यक्रम संगात अनुमान संतान अभिक्षेक लक्षण ऐसा कहा था उसका अर्थात भाषण कहा उसका अर्थक बुद्धिया पात्र रूपये प्रणी अन्योही सहा इत्यादि कहा भाषण है अन्योयी सहात्मा बुद्धियादी इत्यादि भाषण व्याखी कृष्ण ये इसकी व्याख्या करने के लिए चाहते हैं टीकाकार जो अन्योही सहात्मा जिसको विज्ञान की अपेक्षा है वो आत्मा अन्न है यहां के प्रतिभा आत्मा नहीं है वो ऐसा वो कहा उसके यहां व्याख्या करने के इच्छुक है टीकाकार उसके व्याख्या करते उसी भाष्य का यह कहा बुद्धियादी कार्यक्रम संघात बुद्धियादि मैंने कौन कार्यक्रम संघादि पूर्ण है थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर का पूंजको कार्यक्रम संवाद या आत्मा अभिमान यह आत्मा अभिमान हो रहा है हम गच्छा थोड़ा शरीर के साथ में आत्मा का अभिमान करता है हम पश्या चक्षु के साथ अभिमान करता है अहम श्रृणमी स्रोत्र के साथ में जबा करके लोगों का अभिमान करता है इत्यादि हर इंद्र होगा हम चिघ्रामी हम कृषाणी ऐसे ऐसा बोलता है पसंद सस्वाद आस्वादयानी ऐसा बोलता है के साथ अथवा मन के साथ भी अहम सुखी अहम दुखी अहम लगातार बोलता है, है। कालात्मा करके बोलता है बुद्धि के साथ भी अहम करता अहम भोगता इत्यादि करके बोलता है इसलिए कहा ये कि एक संग्रात्मक अभिमान है जिसका अभिमान करता है कब कर से क्या है अभिमान अभिमान अभिमान का परंपरा अभिमान की जो परंपरा है जहां भी गया इसमें में करता रहा आज तक अनाधिकार से चल रहा है और कब तक चलेगा कोई तो करना भी नहीं है नाम तो रजार प्रतिष्ठा गीता में आया किंतु अंत हो सकता है एक उपाय अंत करना हो तो अपना पैसा अंत करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं से इसका अंत होना है नहीं तो जन्म होने के चक्कर से अंत होना संभव तो संतान कैसा है परंपरा अनाज परंपरा संतान का पर, था अनाज की संसार की परंपरा भगवानी संसार संसार की परंपरा क्या संसार है, है। जन्म लेना फिर मरना फिर जन्म लेना फिर मरना यही संसार है अनादि अनाज परम्परा प्राप्त प्राप्त कराया गया ज्ञान के कार्य प्राप्त हुआ है प्राप्त तस्या अभिच्छेद रूप उसके अविच्छेद रूप में निरंतर चलना एक शरीर के बाद दूसरे शरीर दूसरे के बाद तीसरा शरीर ग्रहण चल रहा है चल रहा है कारण आ रहा पर कभी अच्छे योनि में गया तो कभी खराब योजना में गया किन्तु तो किसी किसी योनी पर रहा जो स्थिति है अविच्छेद रूपम अविच्छेद स्वरूप आई है रूपम अनिर्वाच्य अज्ञान लक्षण अच्छा चिन्ह लक्ष्य अनिर्वाच्य अज्ञान स्वरूप चिन्ह है जिसका जिसका दीर्घसन करना संभव नहीं उसको अनिर्वा्य वोट देना जिसको रूप से भी कथन नहीं हो पाता असद रूप से भी नहीं हो पाता सदसद वय रूप से भी नहीं हो पाता उसको कहते हैं अनिवास्य मिथ्या बोलते हैं अनिवास्य <laughs> बोलते हैं अनिवाच्य और ज्ञान है तब स्वरूप जो वही चिन्ह है जिसका लक्षण चिन्ह अज्ञानी चिन्ह है जिसका ऐसे आत्मा ही है ऐसे प्रतिबेतन का प्रतिबिंब प्रद्धि में वो ऐसी आत्मा के वो है विज्ञान की अपेक्षा रखने वाला सपर्भता है ऐसे आत्मक कहा अविवे का होता है अच्छा अविच्छेद लक्षण पर हो गया टिप्पणी देखिए चार पांच में चार में कहते हैं अविच्छेद अविच्छेद कार्य में रूपये थे कम देते स्वतः नहीं जानी जाते अविद्या ऐसी है कार्य से जानी जाती है कार्य व्यय है जैसे अग्नि का ज्ञान दूरदेश में किससे होता है उसके कार्य किससे धूम से होता है दूरदेश में धुआं देखने पर अग्नि को परिचय देता है हनुमान से सिद्ध होगा अविद्या जय साक्षात होने वाली नहीं है ये अनुमेर है प्रत्यक्ष नहीं है अनुमेर कार्य के द्वारा जब उसका कार्य संसार है तो उसको है कारण है जबा जाता है ठीक है, है, है।, है चार अभिच्छेद कार्य के द्वारा जिसके ध्यान होता है यदि अभिच्छेद का अभिच्छेदता कारण जिसको संसार परंपरा को विनस्त तो न करने वाली तत्व क्या है वो अज्ञान है जब तक ज्ञान रहेगा संसार में संतान को चलता रहेगा धारा चलती रहेगी एक कार्यकाल अभेदा तदरूपम विदेश अथवा कार्यकाल को अभेद करके कहा यहां अनाज भव संतान कहा मवन कार्य होता है तो कारण के साथ एकता करके कारण पहले कार। पांच प्रकार व्यक्ति चित्त प्रकार समय ब्रह्मीय कुतस्त कथे महाराज प्रकाश आया कैसा कैसे वो नित्य चेतन स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है वो क्रम यहाँ कहां से अविध्या आ जाएगी जो संसार देने के लिए तो नित्य तो है चेतन है प्रकाश स्वरूप है तो उस ब्रह्म नहीं कुतस्त वो तो कहां से अज्ञान आ जाएगी ये शंका हो गई कुतस्त अथो तो तो अज्ञान इसलिए अज्ञान का विशेषण लगाते हैं अज्ञान कैसे अनिर्वाच्य है उसको अनिर्वाच्य कहते हैं किस्कोल आगे चुप्पल में हैं अनमूल्य मानत्व न अपराध अनिर्भत्व न असत्य एक पदार्थ सत है एक असत है दो पदार्थ सत और असत और तीसरा पदार्थ जितने भी हैं वो अनिर्वचनीय में आ जाते हैं सत्य है आत्म तत्व ती, तीनों कालों में जिसका वा नहीं होता है उसको सत है त्रिकालापादितुम सत्य तुम जो तीनों कालों में बूथ भविष्य वर्तमान तीनों कालो में जिसका वा हो जो पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा उसको कहेंगे सब सतम ही होता है और एक असत है जैसे बंध्या पुत्रा तो पुत्र आदि का सबक होता है शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता शब्द प्रयोग होगा किंतु वस्तु नहीं होता तो वो होता है अशत जो प्रति भी में नहीं आता प्रतिदी का ज्ञान का विषय नहीं होता उसको अशत्यता कहते भारतीय संसार के पदार्थ हो चाहे अज्ञान हो ये दोनों से विलक्षण है उनको सब भी नहीं कर सकते असर भी नहीं कर सकते शब इसलिए नहीं बोल सकते ज्ञान काल में निवृत्ति हो जाती है और असर नहीं का सकते प्रतीयवान है धंधा कुछ नहीं है कि चपचुराली का विषय बन रहा है इसलिए असत जैसे रद्द में सर्पभाता है ये अनिर्वचनीय पर हाथ में है वैसे ये भी वैसे ही अनिर्वचनीय है, है शब हो तो तीनों काल में रहेंगे कुछ दिन के बाद राम नाम सत्य होने वाला तीनों काल में और उत्पत्ति के पहले भी नहीं था पूर्व पे भी नहीं था और आगे भी रखा है? कहा तीनों कालों में आबादित कहां है तुम सत्ते, तुम सत्ते ये त्रिकाल बाधित पुन सत्य सत्य का यही कहते है कि तीनों कालों में कभी भी बाढ़ नहीं होता हमेशा होता हो उसको सत्य कहते हैं और जो तो कभी भी नहीं होता हो उसको असर देंगे जैसे बलिया पुत्रा भी और कभी होता हो कभी नहीं होता यही होते हैं अनिर्वचनीय सबसब उभय विलक्षण सब सब विलक्षण होता है अनिर्वचनीय कहते हैं टिप्पणी का है अनुभूय अपराध अन ना असत उसको असत नहीं कर सकते अज्ञान को क्यों ये अनुभव अनुभयवान है अनुभव में आ रहा है और अज्ञ्यों हम व्यक्ति बोलता है अनुभव अनुभूयमान है इसलिए कि अपराध्य तो नहीं है अपराध्य अनहत्व अपराध योग्य न होने के कारण न असत व नहीं कर सकते उस और न तो बाध्यत्व सदि बात हो जाता है उसका ज्ञान दाल में बात हो जाता है ऋजु का ऋजु सर, सर का सर्वदीता ज्ञान दाल में बात हो जाता है तो वो शब नहीं कर सकते हैं न बाध्यता असत्य न प्रतीयता ऐसी वेदांत की सही है सत्यों तो बाध नहीं होना चाहिए असतों को तो प्रती भी नहीं होना चाहिए आत्मा सत है कभी भी बात नहीं होगा पहले भी आत्मा था आज तक आत्मा को बात करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो आत्मा को बात करने वाला होगा स्वयं अपने को बात करेगा अपने तो बात होता ही नहीं है जो बात करने वाला व्यक्ति को किससे बात करोगे आप ये अमुक चीज नहीं है कहने वाला व्यक्ति होगा उसको किससे हटाओगे आप नहीं हटा वो तो झूठ खोलना हो जाएगा उसका मैं नहीं हूं कहना कैसा मैं नहीं हूं बह तो जा रहा ऐसा होगा तो संसार को बात करने के लिए बैठा हुआ है उसका बात किसे करें? हो ही तो तीनों का होता है उसको सब बोलते हैं और दंग्या पुत्र आदि जो हैं, आकाश कुसुम है, है खरगोश के सिंग है नर विषाण आई मनुष्यों का सिंह आदि यह सब कभी भी ये प्रतीति के विषय नहीं ज्ञान के विषय नहीं होता मैंने वो सब कहा जाता ये विलक्षण पदार्थ ऐसे हैं सचेत न बाध्यता इनको सतने के असर बाधित हो जाते हैं और असत से न प्रती है असत हो तो, तो ज्ञान का विषय नहीं होना चाहिए असत पदार्थ किसी का ज्ञान का विषय नहीं बनाता किंतु ये ज्ञान का विषय बनता है, रजू में सर्त दिखता है डर लगता है सुप्ते में चांदी देखे तो लोभ होता है प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण बन जाता है दोनों असत है तो ये मिथ्या है किन्तु जिनको असतनी का सर्त है सर्ति सर्त है मिथ्या है ज्ञान का अलोपाल हो जाता है और जब तक ज्ञान रहेगा तब तक होती है इनको असर नहीं कर सकते सब भी नहीं कर सकते इसी कारण से अनिर्वाची ने कहलाते हैं ये कहा अब एक टीका लिखिए हो गया अच्छा और भी है। ननिर्वाच्य में अधिष्ठान अब कहते हैं महाराज तो आपके यहां सबका पार तो हो जाएगा से अज्ञान रह जाएगा अनिर्वाच्य पदार्थ रहेगा तो उसके द्वारा अधिष्ठान दूषित हो जाएगा आत्मा दूषित हो जाएगा यह कहते अधिष्ठान कल्पित पदार्थों से अधिष्ठान कभी दूषित नहीं होता कल्पित तो पदार्थ हैं अधिष्ठान घूषित नहीं होगा रज्जु में जो सर्प दिखता है उसके जहर से रज्जु जहां भर जाता है क्या सर्प में तो जहर होता है तो उसको जहर से रज्जु में जहर भर जाता है क्या तो जा सरपट दसता है तो रज्जु नहीं कल्पित पदार्थों से अधिष्ठान का अधिष्ठान घूषित नहीं होता एक है आत्मा को कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है न तो अनिर्वाच्य अभिष्ठानी जो अनिर्वाच्य पदार्थ होगा उसके द्वारा अधिष्ठान घूषित नहीं होता क्यों नित्य निरूप तो स्वभाव्य भी न बसी आकाश रूप पाना है कि है आकाश में रूप होता ही नहीं होता नहीं होता रूप वाले पदार्थ इन्होंने नई आयोगों ने तीन को बताया है पृथ्वी जल तेज वृत्ति रूप सात रूप होते हैं पृथ्वी में सात रूप पाए जाते हैं और जल में ये शील दिए जाए अब आश्य और सुदगुरु और तेज प्रभाष् सुब सफेद रूप होते हैं हम ऐसा कहा गया तो निरुप स्वभावे नवशी जिसका रूप नहीं है ऐसा आकाश है उसने भी कल्पना कर देते हैं लोग तल और बल की कल्पना करते हैं मल मैं नीला नीला जो नीला नीला उसको आकाश बोलते हैं उसके नीचे का बाहर आकाश नहीं लेते पर आकाश नहीं ले गया न्याय पढ़ने के बाद ही किसी दिमाग बैठे नहीं तो आकाश में वही होता जो नीला लगा जितने दूर हम जाएंगे उतने दूर को नीला दिखेगा यहां से दो किलोमीटर ऊपर दिख रहा है अगर हम हेलीकॉप्टर में बैठे जाए तो उतने दूरी में दिखता रहेगा जितने ऊपर जाएंगे उतने दो किलोमीटर दूर रूप नहीं है आकाश में जो नीला नीला दिखता है वो रूप आकाश का नहीं है वो कल्पना है दूरस्थ दूरदृष्टि के कारण इस दिख है हमारी दृष्टि जो है ना दूर को पकड़ नहीं पा रहे आकाश दृष्टि का भी भाई विषय तो यूरोप निरूप सभाग्री की नवशी अध्यक्ष है जो नीलिमा वह नीलिमा का अध्यास होता है आरोप होता है जो बोलते हैं वो लीला लीला आकाश बोलते हैं तो उसके द्वारा वह नीलिमा के द्वारा आकाश दूषित नहीं होता अन्य जड़पड़ा है अन्य किसी के द्वारा चलो अनिर्वाच्य के द्वारा तो नहीं होगा अधिष्ठान दूषित नहीं तो वर्धन नहीं होगा किंतु अन्य कोई चीज है जिससे दूषित हो जाए क्या नहीं तो जड़ पड़ा तो उसको दूषित नहीं कर सकते वो चेतन है दूषित नहीं कर सकते बाबल के विषय को दूषित थोड़ी कर सकता है, नहीं कहा आगे अभिनय का ऐसा बोल रहा है भाष्य में उसका अर्थ करते हैं ठीक हम हैं। भी कहते ये चिंतांत्री अनिवाच्यज्ञान जो ये जो अनिवार्य ज्ञान है चेतन के अधीन अज्ञान है, है। शांति ने कातुल शांतियों ने कहा है वह प्रकृति स्वतंत्र है सिंधु हमारे यहाँ पर उस चेतन के अधीन होकर के काम करते गीता के नव अध्याय का अपने कहा नया अध्यक्ष का प्रकृति सुयते सतराचरमे कुना कौन पे जगत भी परिवर्तते ऐसा है मेरी अध्यक्षता में मेरे सान्निध्य में प्रकृति काम करते काम को तो प्रकृति करेगी सिंधु चेतन के सान्निध्य के बिना जड़ में कार्यों में संबोधित करेगी प्रकृति जड़ है सा जैसे स्वतंत्र नहीं यहां अधीन है चेतन के अधीन होकर एक काम करती है ये बोल रहे हैं चित्तंत्री अनिवार्य अज्ञान जो अनिवार्य अज्ञान जैसा है चेतन के अधीन है तंत्र बने अधीन चेतन के अधीन है क्योंकि आश्रय वही चेतन है उसका चैतन्य औचित्य उस चेतन का अधीन जो अज्ञान है उसकी महिमा इसे चेतन को ही ढक वहीं पैदा होती है और वहीं पर वो उसी को ढक कर दीजिए बाबर का स्वभाव है जब गर्मी पड़ती हो तो सूर्य से ही पारक पैदा होना है से होना है और बालक सूर्य को ढक देता है ऐसा ही सब काम है उसी के अधीन है बालक जैसे सूर्य के अधीन है सूर्य को ढकता है उसी प्रकार आत्मा के अधीन है अज्ञान और आत्मा को ढक देता है एक है फिर काम करूंगी अनिर्वाच्य अज्ञान जो अनिर्वाच्य अज्ञान है जिसका निर्वचन होना संभव नहीं सत्वे न असत्व न सदसव उभ रूबेरा निर्वतु न सक्यते यदि अनिवार्य अनिवार्य शब्द के यात्र होता है सदरूप से भी निर्वचनीय रूप से भी नहीं वह रूप नहीं विवेक चूड़ामण ने प्रश्न कहा सन्ना भी संना प्रभयात्मिका हो भिन्ना भी भिन्ना विभयात्मिका हो संगापि संघा विभयात्मिका हो महत्वता निर्वचनीय माया माया अज्ञान के मक्षण किया है कि सब भी नहीं कसर है असद भी नहीं कसर है वह भी वो तो परमात्मा से भिन्न है या अभिन्न या दोनों की चर्चा भी नहीं हो सकती शक्ति और शक्तिमान की चर्चा जब करते हैं तो भिन्न है कि अभिन्न निष्का से निकालना मुश्किल है जहां हाथ में पांच किलो जल उठान की शक्ति है वो शक्ति हाथ से भिन्न है कि अभिन्न है विचार करेंगे तो निर्गुण करना मुश्किल पड़ जाएगा क्यों अगर अभिन्न हो तो स्थिति में ये होगा तो हाथ की शक्ति ष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए संबंध दिखाते हैं और अभिन हो तो क्या होना चाहिए हाथ के नारा अंतर भी शक्ति को रहना चाहिए नहीं? आप शक्ति स्थिति है तो यह हम टीका कहते हैं कि चिंता अविवाच्य अभियान चैतन्य छिद्य चेतन के अधीन को अविवाच्य अज्ञान है और चेतन को घेर कर और छेड़ अक्ष बना कर घेर कर श्राउ ने अपने घेरे में पढ़ा लिया चेतन को क्या करती हो और ज्ञान क्या करता है यथा स्वरूप अवासन प्रतिबद्ध उसका जैसा स्वरूप था उसको ढक करके चेतन का जो स्वरूप है उसको ढक कर करके मनुष्य होना करके उसको चेतन को ढक देना उसका का काम है प्रतिबद्ध उस प्रतिबंधन करके मौख्यादी अभ्यास तो हेतु मूर्खता आदि जो अभ्यास है मैं मूर्ख का काम यही हूं आम बोले बोले लग जाता है दड़वाड़ गिर गिराता है उसका अभ्यास का कारण बन जाता है ज्ञान चेतन से चेतन के अधिकार चेतन को ढक करके और उसके तो जो स्वरूप तो को ढक देना उसका स्वरूप जो है सप्तम ज्ञान नौम पर उसका स्वरूप को ढककर फिर मौज्ञानी का अभ्यास आरोप करके उसके आरोप का हेतु बन जाता है, बन जाता है अध्ययन का छह नंबर टिप्पणी और चिन्ह एक ही कृत्य होता हम स्कृत की जो जीवात्मा है और अवच्छन्न हुआ चेतन दोनों को लेकर के कहा है एक ही करके कहा चेतन को ढरना है चेतन के अधीन बोला और फिर उसको ढरना वाले जीव को ढरना है परमात्मा को नहीं ढक सकता हो जीव हम को ढरना है तो यह प्रतिबिंब अवच्छिन्न जीव है उसके अविछिन्न जीव दोनों को एक करके यहाँ पर कहा चित्तांत्र अज्ञान इत्यादि शब्दों कहा कह दी चित्ता है और क्यों है यदि चित्त अधीन प्रति कांत्र चेतन के अधीन है कैसा पता लगता है पहले चेतन को लिए क्या ये बोल नहीं पाता कोई अज्ञो हम ऐसा बोलता है अज्ञान का जहां जहां अज्ञान आएगा वहां हम लगा के बोलता है इसलिए चेतन के होता है कहा अज्ञो हम अहम अज्ञान ऐसा बोलता है मैं अज्ञानी हूं अज्ञा हम यदि चित्र अधीन प्रतीति तत्व चेतन की अधीन प्रतीति हो रही है इसके चेतन के इतना अधेली प्रतीति नहीं है इसकी अज्ञान की प्रतीति खाली प्रतीज्ञान नहीं हुआ चेतन के सही ज्ञान हो रहा चेतन का सिद्ध होता है यदा यदि प्रतीकर्वा एक तंत्र त तो एक तंत्र चेतनी एक अधीन अधीन है जिसका मैंने साधन है उपलब्धि के लिए यही है यथा यह मलिन आदर्श आदि स्वाग चिन्ह मुखे मालिन्यादि अभ्याश होगी के है जैसे मलिन शीशा है मिट्टी लगी है ऐसे शीशा क्या होगा उसके घेरे में जो मुख जाता है चेहरा पर न चेहरा पड़ेगा उसको ने करके छोड़ देगा वहां के ने यहां दिखे ठीक इसी प्रकार वो अज्ञान भी एक काम करता है जो अपने घेरे में आ गया उसको मूलता आदि अभ्यास लगा करके उसका स्वरूप को ढक देगा आपका चेहरे के स्वरूप को ढक देगा वो शीशा अगर वो मलिन हो तो चेहरा मलिन दिखेगा आप अभी लगा के ना हो गया आए हुए गंदा गंदा दिखता है क्यों उसके मालिन्य यहां दिखाई है वैसे अज्ञान भी विषये का कहना यथा मलिन आदर्श आदि जैसे मलिन शीशा आदि हैं मान मलि है स्वार्षण उसके घेरे में जो मुखा पड़ा उसको मालिन्यादि अभ्यास है तो भगवती मालिन्यादि के अभ्यास के आरोप का अध्यास माना आरोप आरोप का कारण हो जाता है तो उसी प्रकार तब अज्ञान भी वैसे ही है समझना जो अपने घेरे में जो चेतन पड़ गया उसमें मूढ़ता आदि अभ्यास कर देना है यह कहा अच्छा आगे टीका में तस्मात अविवेका जीव उचित है इसी कारण से उसको अविवेकात्मक कहा क्योंकि अज्ञान उसको अपने घेरे में कर देता है इसलिए अविवेक स्वरूप कहा उसी को तो जीव जाते हैं जीवित उचित है सात आम सात था अज्ञान प्रयुक्त हो गया मौध्या अध्यास होता अज्ञान के द्वारा प्रेरित जो मूलता आदि का अध्यास के प्रयुक्त है अध्यास युक्त होने के कारण अविवेक समय से बोला जीवन उचित है ना सब प्रतिबिंबित जिसको जीव कहते जाते वही प्रतिबिंब है वो चेतन प्रति का प्रतिबिंब वही जीव कहलाता है एका अभी क्रिया है बुद्धि और अंतर्वश्य यथा तथा मेल आकाराध्यान से बुद्धि में तत्त वृत्ति बनती रहेगी कभी गभाकार कभी पदाकार कभी मभाकार कभी भी वृत्ति कभी व्यक्तिमागी वृत्ति ऐसी वृत्ति बनती है बुद्धि अंतग्रह से बुद्धिमान अंतग्रह उस अंतग्रहण जा जा का यथा यथाध्यात्म यथा यथा नील पीता आकार जैसे नीलपीत आकार पैदा हो जाते बुद्धि में वृत्ति बदलती रहती है कभी नीलाकार कभी पीताकार कभी रक्ताकार हो जाती है तथा तथा चित प्रज्ञ उसी उसी प्रकार से भी लग जाता है अपने में करता बोक्ता लग जाता है तथा तथा चित्र प्रतिम्ब चेतन का प्रतिबिंब जीव है ये क्या करता है प्रमातृत्वी रूपेण भागी ये प्रमाता बन जाता है निर्पित आता बुद्धि में बनना और ये उसको जानने वाला हो जाता है उसका ज्ञाता बन जाता है प्रमातृत्वी रूपेण भागी ऐसा दिखाई पड़ता है ये यदि तब प्रभावना इसलिए बुद्धि जैसे जैसे नकल करे वैसे वैसे ये नकल करेगा इसलिए बुद्धि प्रधान कहा था बुद्धि अवभाषा प्रभावना कहा था बुद्धिवृत्ति प्रधान है ये बुद्धिवृत्ति जैसे जैसे बने वैसे वैसे ये बन जाता है तत्प्रथम अत्य विशिष्ट तत्सवत्वा विशिष्टांतर्निविष्ट या आत्मा नित्यचित स्वरूप सैव सारोह य प्रथम पर आगे आया नित्य चित्त स्वरूप आत्मा अंतसारोह यद्यासते भाष्य दिया जिसके आगे क्या है नित्य आत्मा जिसके भीतर में सहार है जहां जीव होता है वहां चेतन जरूर रहेगा शुद्ध चेतन रहेगा ही रहेगा उसकी तरह तो जीवित होना थो संभव ही नहीं घटाकाश जहां होगा वहां महाकाश जरूर है महाकाशी का मैं देव किसी जीवित से घटाकाश लंबे हो गया है और महाकाश का काम नहीं कर पा रहा है छोटा वो छोटा दिखाई दे रहा है तो महाकाशी है उसको महाकाश रूप से कहना चाहते थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वो बिट्टी को खोड़ा घर को खोड़ू महाकाशी का महाकाशी दिखाई पड़ेगा उसमें कबरा लगाना कुछ उपाधि घटाना है उपाधि तो उपयोग को अपने दिव्य स्वरूप होता है है। तो इस भाष्य में ये बोलता नित्य स्वरूप आत्मा अंत सहार हो अंतिम भीतर में भी सार है जिसका ऐसा क्या सार है नित्य चेतन स्वरूप आत्मा जिसके सहार है जिसके कारण ये पृथ्वी बनता है जो जीव बनता है ये अधिकतम विज्ञान जहां अदित्य विज्ञान आसता है वो जीव है इतने विशेषण लगाकर के बोला वो होता है अनित विज्ञान इसको होता है और केवल परिषद का प्रतिपाद्य आत्मा में अनित विज्ञान रहेगा और विज्ञान स्वरूप है यही है इसलिए उसको जानने के लिए कोई विज्ञान की आवश्यकता नहीं है ये ऐसा है आगे भाष्य में बौद्ध प्रत्ययागा आविर्भाव व्यवहार धर्म का स्वाब ता बुद्धि के जो प्रत्यय है बुद्धि के प्रत्यय बौद्ध प्रत्यय हमें बुद्धिवृत्तिया जितने हो गए आविर्भाव के व्यवहार धर्म वाले कभी उत्पन्न होते हैं कभी विनष्ट हो जाते हैं बुद्धिवृत्ति एक ही वृत्ति नहीं जाती है हमेशा अभी कुछ वृत्ति बनी कुछ काल में दूसरी बन गई बौद्ध प्रत्यादिवृत्तियों का आविर्भाव भाव धर्म बत्व का धर्म तो क्या है आविर्भाव और तिरुभाव हो जाना कभी प्रकट होना को भी छिपना ऐसा धर्म और तब धर्म तैयार विलक्षण होना तो चर्म आवास उसी के धर्म उस रूप से अपने को उस चेतन से विलक्षण दिखाई पड़ता है जब शुद्ध चेतन से विलक्षण दिखाई पड़ता है विलक्षण लक्षणवी का अवभा में वो अगरता होता है शुद्ध चेतना और यहाँ दिखाई पड़ेगा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप में दिखाई पड़ेगा विलक्षण है जिसको विज्ञान की अपेक्षा है जहाँ अनित विज्ञान रहता है कभी होता कभी मिलता वो है जीव गुरुआत ने कहा था लौकिक दोष और शास्त्र दोष भी उसको ज्ञान नहीं चाहिए करके बोलेंगे उसको ज्ञान की आवश्यकता है दूसरे जो विज्ञान चाहिए यहां जो प्रतिपाद्य आत्मा वह उसको विज्ञान की जरूरत नहीं थी। सप्ता, सप्ता सप्ता। था। तो है और विज्ञान सत्तः विशिष्ट तत्सत्ता सत्त सत्ता विशिष्टांतरदेशो ये आत्मा ये स्वरूप सय सारो य इत्यादा जो अभ्यस्त होता है वह विशिष्ट से अध्यस्त जो होगा विशिष्ट होगा किसी न किसी से विशिष्ट होगा किसी न किसी आश्रित होगा विशिष्ट तब तो सत्य सत्ता उसी के सत्ता से ही वो सत्तावन होता है जो जिसके अधिन होगा जो अध्यस्त है कल्पित है अधिष्ठान के सत्ता से सत्तावार होना है इसका अधिष्ठांत तो वही है परमात्मा ही है उसी में कल्पित आइए विशिष्ट अध्यस्त तब सत्या शुक्र की सत्ता से ही सत्ता सत्ता अस्तित्व होने से विशिष्टांतर निर्मिष्ट हो विशिष्टत के अंतर्भूत तो के विशिष्ट के भीतर में कोई पढ़ा हुआ है या आत्मा जो आत्मा जिसे विशिष्टता के भीतर है जीव आत्मा के भीतर पढ़ा हुआ है कौन है नित्य चित्त स्वरूप नित्य चेतन स्वरूप इसके पेट में है नित्य चित्त स्वरूप सरो सहारो वही नित्य चेतन स्वरूपी जिसका सहार है जितने कारण ये परिंदु दिख रहा है अगर दुब्बई में हो तो क्या दिखेगा जिसमें ऐसा है सत्थोत्तर है नित्य सिद्ध स्वरूप अंत सार हो ये भाष्य की प्रकृति का दस नंबर की सारे स्थिर अबाध्य अंश इसमें बाध्य अंश है उपाधि और अबाध्य अंश है एक स्वरूप वही जब उपाधि हो जाएंगे तो शुद्ध स्वरूप ही है इसका तो अबाध्य अंश है वो माना हम का कर आरोप करते हैं और दो अंश होगा एक वाद्य अंश होगा एक आवाज़ के अंश होगा मन जब उपाधि को आप हटा देंगे बुद्धि आदि को हटाएंगे तो उस काल में ये जीव का बाप करना नहीं पड़ता जीव तो से स्वरूप है जैसे महाकाश घटाकाश रूप तो दिखाई दे रहा है और वो अंश है आकाश और एक दो अंश है जब तक घट देखा तब तक घटाकाश छोटा दिखाई पड़ेगा आपको ठीक है महाकाश नहीं दिखाई पड़ता अलग दिखाई पड़ता भिन्न दिखाई पड़ता जब आप बात करेंगे किसका घट का विचार से बाग लीजिए अथवा खोल दीजिए उसको तो बाध करेंगे तो वो घटाकाश को महाकाश में मिलाना नहीं पड़ता वो तो मिला हुआ भी वो एक ही तत्व है वो मिलना भी संभव नहीं है तो ईश्वर से जीव और विनाशी आदि बोलते हैं वास्तव में अंशांशी भाव नहीं है ममई वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन गीता के पंद्रह अत्याय है ये वास्तव में अंश और नहीं है अगर अंशी हो परमात्मा वहां से एक एक करके जीव निकलते रहे कितने जीव हैं अनंत जीव है अनंत जीव निकलते निकलते परमात्मा समाप्त हो जाएगा कितना भी व्यक्ति का बड़ा ढेला हो एक एक टुकड़े निकालते निकालते एक समाप्त हो जाता है परमात्मा रह रहे हैं तो उसका तात्पर्य यह है ये जो घटाकाश और महाकाश ऐसा है हम गांव और जीव लोग जाता है ऐसा अवचेदर बार अवश्यधकवाद को लेकर बोलते हैं क्योंकि वेदांत में कभी कभी अवच्छेदक चलता है कभी कभी बिंब पृथ्वी प्रवाद चलता है कभी कभी आवासवाद चलता है पंचदशिकार आवासवाद को लेकर चलते हैं और बिंब पृथ्वी ये परम बात आचार्य जी का है अवचेतकवाद वाचस्पति विष्ट का है भाविकार का है अवचेतकवाद में होता है जिसके घेरे में जो पड़ गया वस्तु सत्य होता है भिन्न रूप से दिखता है जैसे घट के घेरे में जो आकाश पड़ा उसको घराकाश माने लग गए वो घट के घेरा तो बंदे से पहले भी आकाश था बाद में भी रहना है घटगा में भी है वो महाकाश है महाकाश से घूमना नहीं है उसको बाद नहीं करते अवश्य बाद में केवल उपाधि को बात करते हैं जहां उपहीित होकर के आता है दो अंश होता है एक तो उपहित होगा एक उपाधि होगी उपाधि को हटाएंगे तो फिर तब तो वही होता है घटाकाश घट गड़ आकाश को कुछ नहीं करना केवल घट को छोड़ दीजिए आप धकाकाश महाकाशी था महाकाशी है महाकाशी रहेगा या कि बाद में जाके महाकाश में मिल जाता है ये भी नहीं है पहले महाकाश नहीं था ये भी नहीं आगे नहीं होगा ये भी नहीं वो महाकाशी है सत्य होता है वो पहली सत्य रहता है लेकिन जब तक उपाधि भिन्न रूप से दिखाई देता है प्रतिबिंब होता है मिथ्या प्रतिबिंब को बिंब से अमंत्रिक मान करके एक करते हैं ऐसा होता है शार की स्थिरो जो अभा कहा स्थिर है अभाद के अंश को सार बोला कोई इसके भीतर में चेतन स्वरूप आत्मा सार है ऐसा शारो बलो बल स्थिर अमर होते हैं अमर पुरस्कार ने कहा है सार शब्द जाता बल भी होता है इसका अमुख शार है बल बल को भी सार बोलते हैं स्थिर अंश को सार शब्द से बोला जाता है या अमर पुरस्कार ने कहा ऐसा ठीक देखिए बुद्धि परिणाम रूपा नील पिता बुद्धि के परिणाम है वृत्ती है तो नीलपिता जितने भी हैं बुद्धि परिणाम रूपा नीलपिता प्रत्याम बुद्धि के परिणाम है विकार है परिणाम है बुद्धि ही ईश्वरूप दिखाई पड़ती है नील पिता भी प्रत्याम प्रत्यय है आपके वृत्तियां हैं जितनी भी वृत्ति बनती है उनका उत्पन्न विनाश होता तो कभी उत्पन्न होते हैं तो जाते हैं इसलिए तब उपरोक्त रूपेरा उसमें उपरक्त होकर के उस वृत्ति वृत्ति के साथ में एकता करके अनित्यम अनितम चैतन्य में ये अनित्य चैतन्यस्ता है ये अनित्य चैतन्य भाषता है यहाँ है जहां भाषित होता है जो अन्यो जीव हो या अन्य है जीव उस माने शुद्ध आपका से भिन्न है जी अन्य होगी कहा था बौद्ध धर्म बौद्ध प्रत्याम आदि भात भाव धर्म का जाएगा विलक्षण अति तहतवास है तो अनित्य भाषा तो है स्वरूप नित्य के मानव रूप से दिखाई पड़ता है बुद्धिवृत्ति के नित्य के तो अनित्यत्व को लेकर के वो अनित्व तो अपने मतलब आकर के बोलता है अनित्व दिखा पाया ऐसा भाष्य होता है वो अनुकूल करें सर्वाणी एकाणी जीव जितने भी अभिगत बताया भाष्य ने यह सब जीव के विशेषण है क्या क्या विशेषण लगाया बुद्धियांताछेद लक्षण एक विशेष दूसरा विशेषण है अभीकात्मक तीसरा विशेष है बुद्धिभाष प्रमाण चौथा है चतुराधिक पांचमा जित स्वत्म अंतसारोत्र विज्ञान भाषा और छठा है बौद्ध प्रत्याण आदिभापतयालक्षणम भाषा छी जीव है अच्छा ठीक है अगर न केवल विशिष्ट उपाय अतित विशिष्टा विपूतया विज्ञान से त्रमतयाव भाषते अभी तो मनुष्य अंतिम जाना प्रतिशत विलक्षण अभी अभी चैतन्यव भाषा विशिष्टात केवल इतना ही है कि विशिष्ट उपाधि होकर के उसके धर्मवान होकर के भाषा इतना ही नहीं निपिता आकार वाली बुद्धिवृत्ति के एकता करके अपने को प्रमाता आदि मानता इतना ही नहीं और भी किसी व्यक्षण मानता है मैं मनुष्य हूं करके बोलने लग जाता हैत्मा आप बोलता है मैं मनुष्य एक ये भी हैं अभी तुम मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं और जानना मैं जानता हूं ऐसे बोलता मनुष्य को हम जानी प्रतिशत प्रत्येक शरीर में एक एक शरीर को लेकर के प्रत्येक शरीर दिखता है विलक्षण चाहता है विलक्षण चैतन अवकाश होता है विशिष्ट भेदास्था तब तक शरीर भिन्न भिन्न होने के कारण यहां पर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है शरीर भेद से ये अनेक दिखाई पड़ता है विशिष्ट भेद होने से विशेषण भेदन होगा प्रश्न और आराध्य वास्तव में आत्मा दल को कैसा विशिष्ट धर्म आवास जिसके विशिष्ट धर्म को तो भाषण करता है वास्तव में कैसा उससे शुरू कैसा, तो कैसा? ये प्रस्ताव प्रश्न आया तो कहा आसोरुमन वास्तव में जो कर्म मन है ना उसका भी मन है वो मन का भी मन है नहीं कहा मन का भी मन है वास्तविकता में भाषण का अंतरण से मनसोपुर मनो मनसोपे मनसोपक्षी मन के साक्षी तथा साक्षित्व तरत्पम तिन्हात्तम फिर साक्षित परमात्प दुणत। हो गया उसके वास्तव साक्षित हो गया किंतु हे भी नहीं सोना साक्षी भी नहीं है वास्तव में साक्षी भी साक्षी के अभिनय बता रहे अरे विषय बहुत किसके साक्षी बनेगा परमात्म स्वरूप जो चेतना आत्मा का स्वरूप बात में साक्षी भी नहीं है ये तो एक शब्द प्रयोग करने कर रहे हम शब्द प्रयोग करें साक्षी करके और उस चेतन में शब्द जाता ही नहीं। ये तो बात होते अपराप्त कौन सा आशा ये कहते हैं आगे टिप्पणी में कि साक्षीत्व एवं तस्से परमार्थ रूपम साक्षित्व ही उसका परमात्म रूप तो है तब से उसमें साक्षित्व है चेनात्र चेतन मात्र समझ रहा साक्षी शब्द से जहाँ बोला जाए वहां चेतन समझ साक्षित्व की साक्षी भी नहीं समझना चिन्ह मावर्षन साक्षित्व विपदेशक्ष्य साक्षी साक्षी का जो उपदेश होता है साक्षी स्वतंत्र जो कहा जाता है वो भी साक्ष्य के कारण होता है जिसको जाना जाए वो साक्ष्य जानने वाला साक्षी तो विषय के अधीन होकर के होता है वो भी वास्तविक परमात्मा का स्वरूप नहीं कहा जा सकता शुद्ध चेतन होती साक्षित्व जो आता है वो भी साक्ष्य के सापेक्ष होकर के तिखंड गलता है वास्तविक तो साक्षी कहना भी गलत है तो का विषय है ये वो कुछ बोलना है इसे अद्यापवाद अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते मानव कांका आरोप करना फिर खंडन करना अपवाद इस कार जो दो सावन के द्वारा जो निष्प्रपंच परमात्मा उसकी भी प्रपंच किया जाता है विस्तार किया जाता नहीं तो कैसे का, का है उसमें आरोग्य के द्वारा चल रहा है आरोग्य एक नाम उसकी व्याख्या होनी नहीं है उसी से सारा जगत की सृष्टि आना और उसी में लीन बता रहे हैं बाद में जगत हुआ ना होना है यही क्या अंतर्गत कहा अंतर्गत मनुष्य अंतर्गत अंतर्गत आपने नहीं गृहान्तर जात वृत्त साक्षित्व गृह कार्य से संबंधित भाव भीतर होने के कारण मन का भी साक्षी होता होगा तो क्योंकि अंतर्गत है इस जीवात्मा के भीतर भी पेट में भी हुई है इससे उसके साक्षी बन जाता है तो साक्षी कैसा है वो तो कहते हैं अंतर्गत अंतर्गत व्या करते हैं कहते तो तो नही गृहांत जात वृत्त साक्षित्व घर भीतर में जो कुछ घटना घट रही हो वो घटना बाहर रहने वालों को पता नहीं लगता यही यहां दृष्टान इसलिए वो भीतर ही हो परमात्मा बाहर नहीं है उसके जीव के भीतर ही पड़ा हुआ है इसलिए तो उसको जानता है ये कहा नहीं गृहा जहाँ पर साक्षित घर के भीतर में जो घटना घटती है उसके साक्षित को बाह्य से नशांवती गृह से बाहर जाने वाले को पता नहीं लगता वो घटना करना तो नहीं पड़ता इसलिए वो चेतन शुद्ध चेतन भीतर है इसलिए तो आय महात्मा ब्रह्म करके बोला ना ये भी दिखाते हैं ये कहा क्यों कहा यह आत्मा सर्वातर है ऐसा कहा है यह आत्मा जो है सर्वां है सत्य भीतल स्मृति है यह आत्मा सर्वातर है ऐसा या आत्मा सर्वातर है क्षेत्र भीतल आत्मा है ऐसा स्मृति ने कहा है ये आत्मा आगे बोलते हैं अंतर्गत ठीक है नम विश्लेषण संबंध स्वरूपे समार रूप विशिष्टो भागी विशेषण के संबंध से स्वरूप में आरोपित विशिष्ट हो जाता है विशेषण लग जाए जैसे अंतकर्म विशेषण होगा तो जीव रूप में दिखाई देगा नहीं तो अंतकर्म नहीं होगा तो परमात्मा में दिखाई पड़ना है यही है विशेषण संबंध विशेषण के संबंध से अपने स्वरूप में आरोपित विशिष्ट हो जा है स्वरूप में आरोगित जो होगा वो विशिष्ट हो जा है विशेषण से उत्तर हो जाता है विशिष्ट हो जाता है तस्वीर विख्या तो मिथ्या भी होगा विशिष्ट विशिष्ट जो होगा वो मिथ्या भी होगा क्यों प्रथम आत्मत्व व्यवहार आत्मा बता उसमें आत्मत्व पढ़ के व्यवहार कैसे होगा जीव तो में आत्मत्व व्यवहार कैसे होगा तो उसका विश्लेषण अंत करण है, है। अंतकरण के कारण उसको जीव बोला जा रहा है तो फिर आत्मा सत्य से कैसे बोला जाए उसको ये जीव को एक प्रश्न होगा वो उसको आत्मा इसलिए पढ़ रहे हैं भीतर में जो आत्मा है उसके सार लेकर के बोल रहे हैं आत्मा वास्तव में आत्मा नहीं है ये ये कहते हैं अंतर्गत ये भाषण अंतर घटेगा नित्य विज्ञान स्वरूप लेना जिसके भीतर में नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है जो बना हुई आत्मा के भीतर है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है जिसमें गलित है अंतर्घटेगा नित्य विज्ञान स्वरूप लेना नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा जिसके भीतर है उसके माध्यम से आकाश और अपने स्वभा जैसे आकाश की गति नहीं होती है विभू अध्यापक है उसी प्रकार विभू व्यापक जो चेतन है आकाश के समान अप्रचलित आत्मा प्रचलित स्वभाव जिसका नहीं है ऐसा जो आत्मा के अंतर्गत रहा उसके वो पेट में पे, इसके पेट में पे पे वही है उसी के कारण से इसमें इसका तो दिखाई पड़ता है उसी का आपपत तो यहां दिखाई पड़ता है एक अंतर्गत अंतर्गत भूत है बाह्यो बुद्धियात्मा उसे जो बाह्यो बुद्धियात्मा है मानी जीवात्मा बुद्धियात्मा जीवात्मा है वहां पर विलक्षण वो भीतर वाले से विलक्षण है वो तो शुद्ध गुप्त रूप में दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है विलक्षण विलक्षण अर्चो अग्नि जैसे अग्नि को उत्पन्न विनाश वाला दिखाई पड़ता है अग्नि अर्चिया हो माना ज्वाला हो तो अग्नि है और ज्वाला है तो अग्नि नहीं है ऐसा माना जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी मानी इसकी उत्पत्ति और विनाश दिखाई पड़ते जीवन दिखाई से प्रत्येक आयुर्भाव चुनोभाव धर्म गई जो बुद्धि बुद्धिवृत्तियां हैं आयुर्भाव और चुनौभाव वाले हैं कभी उत्पन्न होते हैं विनाश होते हैं उसी प्रकार उसके अनुसार करता हुआ विज्ञान आवास रूपयी विज्ञान के आवास रूप रूपये अनित्य अनित्य जो बुद्धिवृत्ति के द्वारा अनित विज्ञान आत्मा अनित विज्ञान वाला जो आत्मा है ये इसको ज्ञान नित्य रहेगा तो बुद्धिवृत्ति का अधिन होना है बुद्धिवृत्ति पर ही तो ज्ञान हुआ नहीं बने वाला नहीं हुआ अनित विज्ञान वाला जो आत्मा है यह आत्मा सुखी दुखी की अपील हो ये सुखी दुखी जो जीत बना हुआ है यह स्वीकार किया हुआ भौकी गई लोगों ने इसको आत्मा सदस्य मान लिया है वास्तव में आत्मा ने ये लोगों ने मान लिया भौगिक कई अप्यू बताओ अथ वो अन्य हो विज्ञान स्वरूप आत्मा वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से अन्य है जिसको विज्ञान की अपेक्षा जितने विज्ञान स्वरूप आत्मा की यहां विज्ञान का अपेक्षा नहीं एक विशिष्टता अंतर्गत विशिष्ट जिसके पेट में है दीक्षित स्वरूप स्वरूप है विशिष्ट जो है विशिष्ट के भीतर में जो है वो चेतन है स्वरूप तारात्म्य उसके साथ तालात्म्य है घटाकाश का तारात्म महाकाश के साथ है यद्यप उसको पता नहीं है कि महाकाश में हो तो घटाकाश कैसे बिगड़ पड़ेगा महाकाशी गर्भाष रूप में दिखाई पड़ना है वैसे यहाँ भी परमात्मा ही दीवात्म रूप में दिखाई पड़ना है वो भीतर वाला जो चेतन है उसके साथ आरात्मा से भी आत्मा दिखाई पड़ता है जैसे लोहा अग्नि दिखाई पड़े कब अग्नि से संबंध होने पर वैसे इसका संबंध चेतन आत्मा के साथ है इसलिए इसको मुझे आत्मत्व्यवहार तो होता है वास्तव में आत्मा नहीं है यही काम चाहते हैं आरात्मा बाह्य यदि अनात्मा भी जो अनात्मा है बाह्य जीव है वास्तव में आत्मा नहीं है अनात्मा होने पर ये बुद्धि विशिष्ट आत्मा उपग्रता बुद्धि विशिष्ट को आत्मा शब्द से स्वीकार किया गया और भीतर आत्मा के आत्मत्व को लेकर उपग्रता लौकिक लोगों ने ऐसा समझ रखा है यदि लौकिक लौकिक व्यक्ति मैंने सामान्य व्यक्तियों के ख्याल है यही आत्मा है मानते हैं ये यदि उत्तम धर्म वस्तु धर्म धर्मवर्तवा भाषण है उसका अर्थ करते हैं अतो अन्यों नित्य विज्ञान स्वरूपात आत्मा वास्तव है अतो अन्य अन्य है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है कहा था उसी का अर्थ करते हैं अब का अतः उत्तम धर्म की धर्मवर्तवाद बतायु धर्म है इसमें क्या धर्म है बुद्धि के हलचल के द्वारा हलचल होने वाला ये जो धर्मवाद होने से नित्य विज्ञान विलक्ष और जीव और नृत्य विज्ञान आत्मा से विलक्षण जी मैंने अपड़ता होता है वो और ये पड़ता बोलता रूप दिखाई पड़ता है तो ऐसा है कथम यहाँ पता विरोध परिवार पूर्व होता होगा तो हमने जो तो विरोध दिखाया था शास्त्र विरोध और जो लोग विरोध दिखाया विरोध का परिवार कहा हुआ हमने कहा कि ये शास्त्र आत्मा को नित्य विज्ञान स्वरूप आने का विरोध होगा कभी विज्ञान होता है कभी नहीं होता है अहम जाना अहम न जाना ऐसा बोलता है कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है नित्य विज्ञान हो तो हमेशा होना चाहिए फिर अहम जाना और अहम न क्यों बोलता है और शास्त्र में भी है तत्व नशी आत्मा भावित इत्यादि तो ये हमने जो वीडियो दिखाया है उसको तो चर्चा ही नहीं की यह पूर्वादी बोलता है ये जाता है विरोध का भीतर विरोध का परिहार कैसे हुआ इतने मात्र से यदि आकांक्षाया इसकी जिज्ञासा हैं तत्र का तत्र ही विज्ञान अपेक्षा है वहीं पर विज्ञान की अपेक्षा है कहां पर विपरीत विज्ञान कौन सा उपहोत्तर वहां पर ज्ञान की अपेक्षा भी है विपरीत ज्ञान विज्ञान की विपरीत ज्ञान की भी उत्पन्न होता है विपरीत ज्ञान भी उत्पन्न होता है वहां न पूरा देश विज्ञान है तत्र ही वाने जो अभी अभी बताया गया जो जीवात्मा है उसी में ही विज्ञान की अपेक्षा है अपने जानने के लिए इसलिए वहां पर तत्वशी आदिवासी का उद्देश्य हो रहा है उसके लेकर और विपरीत ज्ञान भी यही है संविधान में आपूर्ति करके बैठा हुआ है नहीं हो सकता है न नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं उसको विज्ञान की अपेक्षा नहीं है और नित्य नित्य विज्ञान स्वरूप है तो विविध विज्ञान भी वहां नहीं है अच्छा टीका नहीं एवं योगा विरोधी परिहृदय भी लोकानुभव का लोगा विरोध तो आपने परिहार करते हैं दो आत्मा लेकर विज्ञान निरपेक्ष ले आत्मा है सूचे और ये विशिष्ट है ये विज्ञान के अपेक्षा रखने वाला है, है। इसलिए लोग ये विशिष्ट आत्मा को करके के उसका कर देते हैं आपको बोल देते हैं हो गया इसका परिहार हो गया एवं लोकानुभव विरोध परिहृदय भी लोकानुभव का सामान्य जामू बिंदो विरोध का परिहार होने भी शास्त्र विरोध न परिता था अगर तो का विरोध तो? जो हम निकाले था तप्तवसी किसको उपदेश होगा आप जो विज्ञान का उपेक्षा नहीं रखेगा तो इत्यादि जो है कैसा होगा ये जो कहा तप्तवसी तप्तमसी थी बोलो परेश नोकोभ्य संग्रहण करके तप्तवसी ऐसे जो ज्ञान का उपदेश बोलोपरेश ज्ञान का उपदेश नोकोबद्धते हैं होना चाहिए विज्ञान स्वरूप को क्या विज्ञान की आवश्यकता है तत्वशी करके बोध का उपदेश नहीं होना चाहिए ऐसा बोले तो न बोलेंगे आगे इसी की व्याख्या की व्याख्या है ठीक है विशिष्ट से विख्यात का किसको उपदेश होगा एक प्रश्न उठेगा यह तत्वशी उपदेश किसको होगा जो तो विशिष्ट विख्या है इसको तो तत्वशी करने में क्या ब्रह्म बनेगा ऋतु का सर्व कभी सर्व बनेगा क्या वो तो किसी विषय हो जाना है और शुद्धा को कहेंगे वो तो उसके विज्ञान स्वरूपी है वो तो किसको उपदेश होना है तब तो से आधे उपदेश किसको होगा जो जीव है वो तो मिथ्या है तो उपदेश की राय है ही नहीं वो तो कल्पित पदार्थ तो उपदेश से क्या फायदा है उसमें भ्रम होना ही नहीं है कल्पना है वो और जो वास्तविक ब्रह्म है उसको ज्ञान की अपेक्षा नहीं तो तत्व में से आधे उपदेश एक प्रश्न है तो सामने विरोध का प्रहार नहीं हुआ यही पूरे बताना है ठीक <थीका>, है मैं यही बोलना चाहते हैं विशिष्ट से विख्यापुर विशिष्ट जो दिख्या है जीवात्म मिथ्या है विशिष्ट जो होता है तिथ्या होता है ब्रह्मास्म जो अनुभव अयोध्या उसको ब्रह्मास्म अनुभव होना संभव नहीं है तो उसके लिए तो उपदेश तत्वों से आदि व्यक्तर ही होगा मोक्ष अभवगा अच्छा मोक्ष की योग्यता भी नहीं और विख्या को क्या मोक्ष होना है एक तो विज्ञान भी होना है उसको और दूसरा मोक्ष भी होना है इसलिए उपदेश दत्व होगा तप्त तो तो उपदेश न रहा जाएगा तप्तवशी तो तो ऐसे उपदेश न करते थे जय ये घटता नहीं है विशिष्टता नहीं तप्तवश्य महाभारती का उपदेश घटता नहीं तो सिद्धांत तो की एकदेशी जो बोलता जाएगा तभी ब्राह्मण उपदेश वास्तु फिर ब्रह्म को उपदेश का दिया जा जाए जा तत्वी तो तो मैंने सिद्धांत का नहीं है सिद्धांत का एकदेशी बोलने का पूरा सिद्धांत नहीं जानता है अगर जीव को होने सरकार मिथ्या है तो विध्या को कहते कर फायदा नहीं है तो खाया तो फिर शुद्ध को माना जाए ब्रह्म को माना जाए अस्तु इतिहास ऐसे शंका करके उत्तर देता है गुरुवारी नहीं नहीं आत्मा अंदर अवेद बोला हुआ है अपने को ही जाना बोला हुआ है चल जाना अवेद्या नित्य बोला तो फिर वो अवेद शब्द का प्रयोग नहीं होता उत्तर नित्य ज्ञान स्वरूप ही है फिर अब जाना अपने को जाना पहले नहीं जानता ऐसा होने पाएगा ब्राह्मण में उपदेश करना इसलिए नहीं होगा आत्मा को जाना आत्मा अंदर अवेद क्या है आत्मा को ही जानना है पहले अज्ञान रखना अज्ञान ये होगा वो नित्य ज्ञान स्वरूप में कैसे अज्ञान रखा तो तक भी उपदेश नहीं मिलता तो शास्त्र परिहात शास्त्र विरोध का परिहात नहीं कर सब हो गए का चिंता है नदित्य अन्य प्रकाशित जो आदित्य है द्वारा प्रकाशित होगा क्या माने जो चेतन शुद्ध आत्मा है विज्ञान स्वरूप आत्मा अन्य विज्ञान से प्रकाशित होगा नहीं होगा तो जी विद्या है उसको उपदेश करना दर्द है और शुद्ध आत्मा विज्ञान स्वरूप है जैसे सूर्य किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध आत्मा विज्ञान स्वरूप होने से अन्य विज्ञान की आवश्यक अपेक्षा नहीं रखेगा तो किसके लिए उपदेश चलेगा शास्त्र विरोध का तो नहीं कर नित्य विज्ञान स्वरूप मानने पर यह का गहना तो नई आदित्य हमें प्रकाशित है अन्य जगह आदित्य के लिए कोई प्रकाशित नहीं होता अतः तब अर्थक बोर्ड का उपदेश हो अनर्थक उसके लिए मान बोर्ड का उपदेश करना ज्ञान उपदेश करना आत्मा के लिए अनर्थक है यदि चेत ऐसा कोई बोले तो क्या ना ऐसी बात नहीं है कि तो जिसको जीव जी बोल रहे हैं ना जिसको मिथ्या बोल रहे हैं यह है बाच्य था के लिए उपदेश भाच्यार्थ तो लक्ष्यार्थ जो तो तो होते हैं लक्ष्य के जो उपदेश होगा जब शरीर आवि से इसको पृथक करेंगे उस काल में लक्ष्य आत हो गए उस काल में बोलेंगे तप्पवशी अभी नहीं अभी वाला तो एक समय का तो इसको तो तपवशी गाना बनेगा नहीं तो यहां पर भाग्य रक्षण करेंगे उपाधि को हटाएंगे जब अंतर्गि को हटाएंगे उस काल में जो बचेगा उस काल वो परमात्मा ही होगा तो इसकी मान्यता दूसरी बनी हुई थी इसलिए उसको दूसरी मान्यता में ले जाने के लिए तब तो तत्वशी महावाक्य हो जाएगा ये बोलना चाहते हैं सिद्धांतगढ़ मण ऐसी बात नहीं है तत्वशी आज महावाक्य निरर्थक नहीं है विद्या को भी इसकी आवश्यकता नहीं है और नित्य विज्ञान स्वरूप नहीं है फिर भी आवश्यकता है क्यों लोग अध्ययों को अपोहार तत्व उस बुद्ध क्रम में लोगों ने क्या किया कदा था अध्यास कर रहा है आरोप किया है अध्यारोप आरोप है उसको हटाना है अपने शुद्ध स्वरूप होते हुए आज कोई मानने को तैयार नहीं है अपने असुद मानता है पापी मानता है कापी मानता है उसको हटाना है लोगों के द्वारा जो आरोप रखता है उसको हटाना है उसके लिए उपदेश क्या जरूरत है क्या तिर निवासी में सर्वात्मी नित्त विज्ञान है सर्वात्म के वित्त है सर्वात्म है सर्वात्मी बुद्धियादी और धर्म धर्म लोग अध्यान तो रूपता बुद्धियादि धर्म का आरोप किया है लोगों ने जो अनित्य धर्म है बुद्धियादि धर्म उसका आरोप कर है उस नृत्य विज्ञान में आरोप जैसे में सर्प का आरोप करते हैं उसी प्रकार उस नृत्य विज्ञान स्वरूप आत्मा में लोगों ने क्या कर रखा है आरोपित है किसका धर्म अन्य का धर्म बुद्धियादि का धर्म शरीर का धर्म बुद्धि का धर्म मन का धर्म चक्रवादी इंद्रियों का धर्म प्राण का धर्म यह सारे धर्म आम अहम कक्षा करके बोल रहा है। चलता हूं सुन शरीर में एक बता खराब है ऐसा तो ये आरोपित है आत्मा विवेक आत्मा के अभिवेक के कारण आत्मा का विवेक नहीं करता है इसलिए आरोपित करके चल रहा है योग तब वोहा वो इसी को हटाना है तो ये मैं आरोपित धर्मों को हटाने के लिए का उपदेश ज्ञान का उद्देश्य है किसको गोल स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान का उद्देश्य है लोगों के द्वारा जो कचरा डाल रखा है इसमें तो उसको हटाना है इसके लिए गोल स्वरूप आत्मा के लिए बोध का उपदेश ज्ञान का उद्देश्य सार्थक होता है एक अच्छा समय हो गया है टीका में देखेंगे लोक समझा था क्या है गुरुवार पूछेगा लोगों के द्वारा आरोप किया है कौन है लोकमान्य क्या है पूछेगा तो उसका आप करेंगे तीन तरह का अर्थ करेंगे लोग सबके तीन प्रकार करेंगे टीका स्पष्टीकरण होगा बहुत सुंदर टीका है समय हो गया है यह कारण ओमाय चक्षुस्व इंद्रिया सर्वाणी सर्वं तमो मनु शुमान मिषत्मास्ते मई हे महिषंत ओ शांति शांति शांति